सहनावत सहनोन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनस्त ओम वह ओ शाति शांति शांति, शांति। योग दर्शन की 112वीं कक्षा योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैबल्यपात का प्रकरण चल रहा है और पिछली कक्षा में दसवा सूत्र और उसका भाष्य लगभग पूरा हमने देख लिया था आगे दसवें सूत्र के भाष्य से ही और प्रारंभ करेंगे पिछली कक्षा में कुछ पूछना हो उस पाठ में से तो हो सकते हैं हाँ जी।, जी सूत्र संख्या नौ। इसमें जाति जाति बोला है तो से यहां पर हम जो पशु पक्षी जाति है वो जातिया भी ले लीजिए और मनुष्य जन्म भी मान लो जी सभी जन्मियां ले रहे हैं सभी मनुष्य मनुष्य मनुष्य भी हो सकते हैं जी उसमें पशु पक्षी वगैरह उन सबको भी हम ले ही रहे थे तो जैसे कि जो पशु पक्षी जितने भी योनिया है वो सारे भोग योनी मानते हैं तो जब भोग योनी मान रहे हैं तो उस समय जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार भी हमें अब मनुष्य योनि में जब हम हैं उसमें उस उसके समान वाला जब संस्कार मिल जाता है तो वो उद्भुत हो जाता है बताया होगा तो जैसे कि शेर है शेर योनि में तो शेर तो क्रूरता क्रूर ही रहता है क्रूर है और उसमें जाके हम अपने जो भोग है उसको उन फलों को नष्ट कर देते हैं। किसको का नष्ट कर लेते हैं? जो फल होते है कर्म कर्म फल हाँ। वो वहाँ जाके खत्म होने के लिए भोग्योनी हमें मिलता है हाँ। तो वहाँ जाके हम जब खत्म कर रहे हैं और वहाँ का जो संस्कार वो वापस हमें मिल रहा है तो फिर उसमें लाभ क्या होगा सर? लाभ यही होगा की कर्मशय किन्तु वैसे संस्कार फिर हमारे साथ रहने से फिर वैसे ही जो लाभ है वो बोल रहा हूँ आपने लाभ पूछा आप खुद भी बोल रहे हो मैं भी लाभ दिखा रहा हूं हानि जो है वो तो अलग है लाभ ये है कि कर्माशय क्षीण हो गया नया कर्माशय बना नहीं हाँ वासना रूप संस्कार वो पशु योनियों में भी समाप्त नहीं होते उल्टा वहां जो भोग भोगे हैं उससे उनके भी और बन जाते हैं वासनारूप संस्कार उनका शुद्ध होना अविद्या का नष्ट होना वो केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है बाकी शरीरों में संस्कारों का क्षीण होना नहीं होता केवल कर्माशय क्षीण होते हैं मनुष्य शरीर में कर्माशय भी क्षीण हो सकता है जैसा जैसा भोग हुआ और संस्कार भी हम हटा सकते हैं ठीक कर सकते हैं अगर करें तो नए कर्म भी बन सकते हैं कई लोग एक बात बोलते हैं अब किस आधार पे बोलते हैं पता नहीं कि हमारी जिस जिस तरह की प्रवृत्ति होती है उस उस तरह के शरीरों में परमात्मा भेज देता है हम अगर क्रोधी अधिक हैं तो उसको क्रोधी जंतु बना देगा हम लोभी अधिक हैं तो लोभी जंतु बना देगा हम काम हैं तो काम पशु पक्षी बना देगा ऐसे अभी किस आधार पे बोलते हैं क्या नहीं सकते शास्त्रीय आधार तो पता नहीं मेरे को ऐसा बोलते रहते लेकिन भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार से मिलते हैं कर्मों के अनुसार से मिलते हैं ठीक है संस्कारों के आधार पर भी वहां पर रहेगा कर्म के अनुसार संस्कार भी उभरेंगे उस उस तरह के भोग के लिए वो संस्कार बनेंगे भी और प्रवृति में भी भेद देखा जाएगा एक ही जाति के अलग अलग पशुओं में थोड़ा थोड़ा भेद देखा जाएगा इतना ठीक है लेकिन वो आधार नहीं दूसरा आप हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि भाई शेर बहुत क्रूर है शेर बहुत क्रूर है क्यों क्रूर है वो क्यों क्रूर है वो अगर शेर के छोटे छोटे बच्चों को देखो उसमें क्रूरता दिखाई देती है बहुत भोले और बहुत अच्छे दिखाई देते हैं शेरणिया जब उनको पालती हैं, उनके साथ खेलती हैं दूध पिलाती हैं, क्रूर दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर बहुत शांत दिखाई देती हैं। और जब वैसे भी वो अपने परिवार के साथ बैठी होती हैं, बच्चों के साथ में झुंड होता है चलता है उसमें आपको क्रूरता दिखाई देती है देखो उनको बिना भय के हमारे सामने तो है नहीं हम मान लो दूरदर्शन पे देख रहे हैं उनका चित्र देख रहे हैं उसमें कौन सी क्रूरता दिखाई देती है कुछ भी नहीं क्रूरता है हाँ उनकी तरफ जब हम आक्रमण करते हैं या उनको आशंका होती है तो वो अपनी रक्षा के लिए घुर्राहते हैं दांत दिखाएंगे धमकाएंगे हमारी तरफ आएंगे और नहीं होगा तो हमको मार भी देंगे और उनको जिसको भोजन चाहिए उसको भोजन के लिए वो उसको मार भी देंगे ठीक है भोजन के लिए मार देंगे तो उसमें क्रूरता हो जाएगी उनका भोजन ही वैसा ही है और आप शेर जब झगड़े झगड़ा करते हैं तब तो क्रोधित दिखते हैं वो अलग क्रूरता है दो शेर झगड़ रहे हो दो शेरनिया झगड़ रही हो तब देखो तो एक क्रूरता होती है लेकिन जब वो अपने शिकार के पीछे भाग रहे होते हैं तब भी क्रूरता दिखाई देती है उनमें गुस्से में होते हैं वो, वो अपना शिकार के लगा रहे होते हैं चतुराई से चल रहे होते हैं और लेते हैं खाते हैं उसमें कोई भी क्रूरता नहीं है उनके विपरीत होता है तो गुस्सा करेंगे वो गुरेंगे आशंका भय होगा तो गुरेंगे रक्षा के लिए बाकी तो नहीं सांप को देखो सांप भी बड़ा क्रूर है डस लेता है देखो सांप कितना सुंदर दिखता है बहुत अच्छा दिखता है ना उसके चमड़े के बेल्ट बना बना करके पहनते हैं लोग बहुत अच्छे लगते हैं उनको चलता है देखो कैसा है कितना सुंदर दिखता है और उसके प्रति कुछ हम करें आशंका हो तो वो फुपकारता भी है और वो अपनी रक्षा के लिए कर रहा है और वो जब सांप को सांप किसी मेंढक को या तो और किसी को निगलता है तो क्रूर दिखाई देता है हमारे को क्रूर दिखता है और चिड़िया और ये जब कीड़े मकोड़े को खाती है तो क्रूर दिखती है मोर कितना सुंदर दिखाई देता है जब वो कीड़े मकड़ों को खाता है तो क्रूर दिखाई देता है वो वैसी कोई क्रूरता नहीं है उस तरह की क्रूरता नहीं है हमारे लिए घाता क्या है हमें लगता है कि मार रहे हैं हम अपनी दृष्टि से कह देते हैं कि क्रूर है अब मछली मछली को खा रही है उसमें भी हम क्रूरता बोलते हैं क्या मछली तो बड़ी भूली लगती है हमारे को मुलायम सी भूली भाली कोई सींग नहीं है कोई ऐसे अपने आराम से तहरती है देखो किस तरह से और वो खाती है वो भी दूसरे चलो वेल वगैरह को मान लिया बड़ी मछलियों को इतने बड़े बड़े दांत होते हैं क्रूर हैं छोटी छोटी जो होती है घूमती रहती हैं हम तो लगता है कि कितनी निरी हैं ये बिचारी अपना भोजन कर रही है वहां क्रूरता तो नहीं दिखाई देती है हमारे लिए ऐसा यहां पर भी ठीक है हम अपनी दृष्टि से देखते हैं उनके व्यवहार आदि का वो सब है लेकिन जो भी वहां होते हैं उसका संस्कार तो पड़ेगा ही उसमें तो लाभ बस इतना ही है संस्कार ही पड़ा कर्माशय क्षीण हुआ और कर्माशय क्षण होने के कारण से पाप पुण्य बराबर होंगे जब तो मनुष्य जन्म मिल सकेगा ये बहुत बड़ा लाभ है ये तो ठीक है आचार्य किंतु तो यदि हम क्रूर ना भी माने फिर भी वो हिंसात्मक तो ही हिंसा तो करते ही यदि हमारा भोजन भी कर हिंसा की परिभाषा बोलिए हिंसा हिंसा ये जो सारा उपदेश है किसके लिए है मनुष्यों के लिए या और किसी के लिए भी है किसी और प्राणी के लिए है क्या किसी और प्राणी के लिए हिंसा कैसे कह सकते हैं परमात्मा ने ही जो भोजन उनके लिए बनाया है परमात्मा के नियम का वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं वैसे भी वहां पर कर्तृत्व वैसा नहीं है स्वतंत्र करते तो ठीक है जो बनाया भोग रहे तो उसको हिंसा कैसे कहेंगे आप हिंसा का लक्षण ये थोड़ा है दूसरे को मारना इतना तो नहीं है वो, उनको जितना खाना होता है जितनी भूख होती है उससे दो गुना दस गुना पचास गुना मार मार करके रखते हैं क्या वो नहीं रखते खाया भरपेट हो गए जितने भी एक दो दिन उनको पड़े रहना है पड़े हैं बस जब तक अगले लग, भूख लगेगी जब जाएंगे जब जाएंगे, है नहीं उस तरह से हिंसा कैसे कहेंगे आप उसको दुली? तो उसमें जो संस्कार हमें बन रहे हैं उस योनी में वो किस प्रकार के संस्कार बनेंगे आसे? वो जैसे भी बने जो भी भोग के हो रहे हैं सुख मिलता है नहीं उनको दुख भी मिलता है ना मांस खाते तो सुख मिलता है जैसे हमारे को भोजन में सुख मिलता है उनको भी मिलता है सबको मिलता है अपने अपने ढंग से भले ही वो चबाते नहीं है वैसा कचक -कच करके सीधा अंदर निकल जाते हैं हमारी तरह चबा नहीं पाते हैं ना वो चरमण नहीं करते अंदर शरीर ही गला देता है आमज श्राव ऐसे होते हैं अमला दि छादि वो उसको गला देते हैं मांस को बस वो तो गिटकते हैं बस चबा करके गिटक जाते हैं इतना ही पर उसमें भी उनको स्वाद आता है बहुत ठीक है उतना है और कोई जी जो चौथे सूत्र में चित निर्माण की बात कही गई है तो इससे पहले में शरीर निर्माण की भी बात कही गई है तो अगर वो सृष्टि के प्रारंभ में जैसे शरीर बने थे उस तरह का सोचना पड़ेगा तो आत्माओं को कैसे चेतन तत्व कैसे उनमें आएगा नहीं उस समय का कैसे सोचना होगा सृष्टि के आदि में ये तो कभी भी योगी की सिद्धि अगर है तो, तो बीच में भी कभी भी योगी होगा सृष्टि के काल में तो उसको केवल सृष्टि के आदि में ही समझे ऐसा तो कुछ है नहीं और आ, आत्मा वगैरह और ये सब कुछ तो यहाँ लिखा नहीं है इस विषय में कुछ नहीं कह सकते अतिरिक्त जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया बस इतना ही है जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया इसके अलावा इसके लिए कोई और प्रमाण और कुछ और करना कुछ नहीं कर सकते इसमें जो अभी जो चर्चा हुई थी तो उससे ऐसी प्रती हुई कि जो अन्य योनि के जो संस्कार हैं, वो मनुष्य योनि में भी उद्भुत होते हैं क्या मैंने मतलब ठीक समझा? बोलो आगे <laughs> बोलो आगे। अगर ऐसा है तब फिर प्रश्न उठेगा जी अगर ऐसा है ही नहीं तो फिर प्रश्न नहीं उठेगा आपका प्रश्न तो पहले वाला था दूसरा और कोई उसको पूछे ये तो है ठीक है वो संस्कार यहां पर आते हैं हमारे अविद्यायुक्त तो संस्कार हैं भोग के संस्कार हैं शरीर को ही मैं मानने के संस्कार हैं मुक्ति और उस सब को थोड़ा सोचते हैं वो पशु पक्षी इंद्रियों के सुख में जो सुख मिलता है जीवन की रक्षा में जो सुख मिलता है इत्यादि उनका सुख और दुख उनका सोच शरीर और शरीर से संबंधित है बस इसके आगे नहीं है वो हमारे अंदर भी रहेंगे मनुष्य जब वो बनेंगे वो पहले भी थे उनके वो और पुष्ट हो जाते हैं इसलिए उससे निकलना उन भोगों से निकलना भोगों को अपने जीवन का लक्ष्य न मानना ये प्रयत्न साध्य होता है इसलिए कठिन पड़ता है सोचते समझते भी लक्ष्य संसारी की बने हुए रहते हैं बनते चले जाते बोलिए जी लेकिन यहाँ पे आठवें सूत्र के भाषा में जिस तरह की पंक्तियां आई थी कि जो दैवीय जो कर्म होते हैं तो उनका उनका जब विपाक होता है तो वो त्रियक और मनुष्य वासना के निमित्त नहीं बनते हैं तो ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य जो योनि के जो कर्म होंगे तो फिर वो त्रियक योनि के लिए फिर कैसे वो निमित्त बने संस्कार नहीं आएंगे अब कोई पशु ऊंट बन गया और उसको जो जो खाना खाना है वो हमारे को थोड़े संस्कार जगेंगे जैसे वो बबूल के पेड़ को खाता है ऊपर से पत्ते <laughs> काटे भी खा लेता है या बकरी है वो जो जो भी खाती है पत्ते वत्ते और आख भी ऐसे संस्कार हमारे थोड़े न उभरेंगे तो हमारे हमारे अनुकूल होंगे उनके उनके होंगे उनको अपनी अपनी जिन जातियों से द्वेष है जिनसे प्रेम है वैसा वैसा रहेगा वैसा ही हमारा नहीं रहेगा वो भी आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी अब नेवले और सांप का है इत्यादि तो वो कभी वो बन गया कभी वो बन गया तो वो तो जिससे विरोध होना है वो होना है उसका वो पहले वाला ही नहीं चलेगा कि ये पहले सांप था और अब नेवला बनाए तो सांप का समर्थन करेगा ये वो तो जैसा बन रहा है वैसा बन रहा है वो वहां की वासना है यहां तो उसी तरह कहा गया है और किसी को उत्तम फल दिया गया बहुत पुरस्कार दिया गया है इसको तो उस समय में उसके जो जेल के कर्म है वो जेल नहीं दी जाएगी उसको पुरस्कार दिया जा रहा है फाइव स्टार होटल में रह रहा है या कहीं बंगले में या राजमहल में रह रहा है रह रहा है बस वहां अभी दंड नहीं दिया जा रहा है अब उसको उसका पुरस्कार दे दिया बस अब जब जेल में जाना है अब वो वो पुरस्कार नहीं आएगा साथ में महल वाला कारागार में है तो वहां कारागार से संबंधित ही होगा तभी वो भोग हो सकता है ऐसे ही हमारे संस्कार भी जैसा जैसा हमारा भोग होता है उसके अनुरूप उभरेंगे दूसरा प्रश्न इसमें ये आठवां जो सूत्र है इसमें जो विपाक के अनुरूप जो वासनाएं उठती हैं तो यहाँ पर जो कर्म करते हैं उसके अनुरूप वासना उठेगी ऐसा कहना चाह रहे हैं या फिर जो उसका कर्म फल का जो भोग होगा जिस तरह का भोग है उसके अनुरूप वासना उठेंगी ऐसा कहना चाहिए कर्म का जब विपाक होने लगेगा फल आने लगेगा कर्म के अनुसार फल आएगा तो कर्म के अनुसार फल आने में उस प्रक्रिया में वासनाएं भी वैसे ही आएंगी संस्कार भी वैसे ही उभरेंगे फल तो कर्म का ही हो रहा है लेकिन साथ में वैसे संस्कार आ रहे हैं उन संस्कारों के आने पर वो वैसे फलों को भोग पाता है नहीं तो नहीं भोग पाएगा मतलब जैसे कर्म उसने किए हैं उस तरह की वासना उसके उस उन कर्मों का जैसा फल उसको भोगना है अच्छे या बुरे उसी तरह के संस्कार आएंगे अब किसी के लिए अंदर बहुत संपन्नता आनी है तो उसके अंदर बहुत तो उसी तरह के पुरुषार्थ के व्यापार के ऐसा दिमाग काम करेगा कि इस चीज में अधिक लाभ होता है उस तरह के ही विचार आने लग जाएंगे विपाक के अनुरूप आएंगे विपाक के अनुरूप संस्कार भर के अनुरूप आएंगे कर्म करते के विपाक के अनुरूप आएंगे तो उसको कर्म के अनुरूप भी कहा जाए कोई बात नहीं है तो कर्म विपाक अनुशेरते कर्म के विपाक का अनुसरण करते हैं जैसा फल दी मिलने वाला है वैसा होगा अब किसी के पतन के दिन आएंगे तो बुद्धि विकृत होगी उसकी उसी तरह की उल्टी उल्टी बातें सोचने लगेगा अच्छी चीजों से द्वेश करेगा बुरी चीजों को पसंद करेगा ये सब चीजें होने लग जाएंगी उसमें अब इसका ये मतलब मत लेना कि हर जगह ऐसा ही होता है जैसे मैं पिछली कक्षा में आपको बता रहा था आलम्बन से भी होता है प्रयत्न से भी होता है अंदर के प्रयत्न से होता है और कर्माशय कर्माशयशात भी होता है तो ये कर्माशय भी साथ में जुड़ा हुआ रहता है जब बाहर का कुछ नहीं है तो वहां तो कर्माशय के कारण ही और मानना पड़ेगा स्पष्ट और नहीं तो घुला मिला रहता है वो कर्माशय भी उभरा संस्कार उभरे और उसके अनुसार उसने सोचना शुरू कर दिया और ध्यान नहीं दिया तो उसी तरह और सोचता चला गया और उसको बढ़ा दिया फिर ऐसी जगहों पे चला गया ऐसे आलंबन मिल गए वहां उसको और प्रोत्साहन मिल गया उसी तरफ और अच्छा या बुरा जाता चला गया तो पिछले संस्कार भी रह गए वर्तमान का भी चिंतन कर लिया और परिस्थितियां भी वैसी बढ़ता गया तो वैसे ही वैसे और और और नीचे या ऊपर चलता चला जाएगा तो वासनाओं की अभिव्यक्ति कर्म के अनुसार होती है आगे देखते तो योग दर्शन के चतुर्थ पाद केवल्य के का बसवां सूत्र देख रहे थे जिसमें इन्होंने अंत में ये बताया था कि धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से ये होते हैं और धर्मादि निमित्त हैं वो भाईये और आध्यात्मिक दो प्रकार के होते हैं भाईये निमित्त कर्म के जैसे कि श्रद्धा जैसे कि दान जैसे कि अभिवादन या स्तुति वाणी से स्तुति हुई और चित्त के अधीन जो है श्रद्धा आदि स्मृति अंदर आंतरिक कार्य हैं जो बाह्य साधन नहीं होते और मैत्री आदि को भी उसी के अंतर्गत लिया है तो मैत्री आदि भी वहां भी हम आंतरिक ही लेते हैं तो इस सब को कहने के बाद में इन्होंने कहा तयोर मानस बलि ये जो दो निमित्त हैं बाह्य और आध्यात्मिक बाहर के और अंदर के इनमें जो मानस है वो मानसिक जो निमित्त है वो बलीय बलवान होता है उसकी अपेक्षा शारीरिक बाह्य कर्मों की अपेक्षा मानसिक अधिक बलवान होता है शरीर अधिक बलवान होता है मन अधिक बलवान होता है मन अधिक बलवान होता है मानसिक की अधिक बलवान होते हैं ऐसे हम कर्म के संदर्भ में जब देखते हैं कि किसी कर्म को अच्छा है या बुरा हम जब शरीर से करते हैं तो उसका कितना फल आता है उसी को जब हम वाणी से करते हैं यानी बोलते हैं वैसा तो कितना फल आता है और केवल मन में सोचते हैं तो उसका कितना फल आता है इन तीनों में से अधिक किसका फल होगा शरीर का होगा इसने कहा कि भाई मैं इतने रुपए दान दूंगा या मैं इसकी हत्या करूंगा एक तो दान दे दिया और हत्या कर दी दोनों तरह से कर्म में ले आया एक केवल वाणी से कहा और एक वाणी से नहीं कहा केवल मन में सोचा तो तीनों में से कौन अधिक कौन सा कर्म अधिक बलवान हुआ शरीर का अधिक बलवान हुआ तो सामान्यतः तो हम ऐसे सोचते हैं यह एक अलग दृष्टि है लेकिन यहां एक अलग दृष्टि है उधर भी जिसको हम शरीर से बोल रहे हैं कि शरीर से किया तो मन से तो बहुत बार कर ही चुका है वो मन के बिना थोड़ना है वो जहां हम कहते हैं ये शारीरिक कर्म है उसमें मानसिक तो जुड़ा हुआ ही है और बहुत अधिक जुड़ा हुआ है लेकिन वो शरीर पे भी आ गया तो शारीरिक कर्म का मतलब ये हो जाता है जिसमें मन वाणी और शरीर तीनों जुड़ जाते हैं वाणी जुड़े या ना जुड़े विकल्प हो सकते हैं वाणी से जो कर्म किया हमने जो बोला उसमें मन तो जुड़ ही गया है वो रहित है ही नहीं वहां पर तो जो शारीरिक कर्म है वो शरीर से भी हुआ साथ में मन से भी हुआ है और बहुत अधिक मात्रा में हुआ इसका फल अधिक होता है और दूसरा उससे अन्यों को अन्य प्राणियों को जो लाभ और हानि होते हैं वो भी न्यूनाधिक होते हैं वाणी से उतना नहीं होगा अपेक्षा से और मन से वैसा नहीं होगा मन में हम सोचेंगे तो उसको पता भी नहीं लगेगा तो इस कारण से ये बलवत्ता शरीर वाणी और मन की वो एक अलग दृष्टि है यहां जो कहा जा रहा है तयोर मानसम बलि है मानसिक बल मानसिक कर्म ये निमित्त अधिक बलवान होता है उसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि मन के द्वारा हम बहुत अधिक उस कार्य को कर सकते हैं अधिक मात्रा में कर सकते हैं हमें किसी को एक रोटी खिलानी है हमने बनाई एक रोटी दी उसको इत्यादि जो भी किया मन में जितना भी सोचा क्रिया की हमने एक उतनी देर में यदि कोई संस्कार डालना चाहता है अपने पे किसी को देने के तो न जाने कितने बार सोच सकता है कितनी गहराई से भी सोच सकता है वो अंदर बहुत सोच सकता है मन के मन के द्वारा मन के द्वारा संस्कार के स्तर पर बहुत बना सकता है वो ठीक है कि थोड़ा सा सोचा हुआ और उसकी जगह पे किया हुआ किया हुआ अधिक प्रभावी होता है उस पे के अधिक संस्कार पड़ते हैं लेकिन यदि उतना ही प्रयत्न हम मन के स्तर पर कर लें तो वो अधिक प्रभावी हो जाता है उसको मात्रा में अधिक कर सकते हैं और उसका बल भी अधिक हो जाता है जो मानसम बलि है क्यों मानस बलीय होता है बाह्य की अपेक्षा तो कथम पूछा उत्तर दिया जैन जैन वैराग्य केनातिशये थे ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण किसके द्वारा हो सकता है ये जो मानसिक है ये है ज्ञान और वैराग्य इसका अतिक्रमण कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर सकता अर्थात जो शारीरिक कर्म है वो ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकते कभी नहीं कर सकते ज्ञान के स्तर पर वैराग्य के स्तर पर यानी आंतरिक रूप से किसी ने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और वो कर्म कर करके कोई कितना भी सीखे वहां तक नहीं पहुंच सकता है वो बहुत शीघ्रता से होता है अंदर का काम बहुत शीघ्रता से होता है और एकदम बदलने वाला होता है बुद्धि बदल दी तो सब बदल जाता है और कर्म को बदलने में ही हम लगे रहें किसी के बाहर के कर्म कुछ गलत हैं, उसको हमें सुधारना है तो बाहर के कर्म बदलने में तो बहुत लग गए लेकिन अंदर से नहीं बदला ज्ञान नहीं बदला कुछ भी नहीं उसका प्रभाव बहुत कम रहेगा थोड़ा बहुत ही होगा और थोड़ा भी उतना होगा जितना बाहर से है केवल अथवा थोड़ा बहुत ज्ञान बदल जाएगा लेकिन अगर जान को बदल दिया तो कर्म तो सारे बदल ही जाएंगे तो जान वैराग्य के ना थे ज्ञान और वैराग्य किसके द्वारा अतिक्रमित किए जा सकते हैं यानी किसी के द्वारा नहीं इनकी बल बलवत्ता अति कहे आंतरिक निमित्त है उसके लिए अब ये उदाहरण दे रहे हैं दंडकारण्यम चित्त बल व्यतिरेके शारी कर्मणा शून्य कह कर तुम दंडकारण्य को का नाम सुना है आपने? जी के प्रसंग में भी तो आता है। राक्षस वगैरह हो गए थे उनको हटाना करना दंडकारण्य का एक आता है ना उल्लेख एक जंगल हो गया एक तरह से उस दंडकारण्य को चित्त बल व्यतिरेक है ना चित्त बल के बिना मानसिक बल के बिना शारीरिक कर्मणा केवल शारीरिक कर्म के द्वारा कहा शून्यम कर तुम उत्साहित है कौन उसको शून्य करने का उत्साह भी कर सके संकल्प भी कर सके नहीं कर सकता कोई कोई ये सोचे कि पूरे जंगल को मैं जंतुओं से रहित कर दूंगा शून्य कर दूंगा या तो राक्षसों से रहित कर दूंगा या कुछ और या जंतुओं से रहित कर दूंगा सब कोई भी जंतु नहीं रहेगा यहां पर तो ये शरीर से कैसे कर सकता है मन से चित्त से कर सकता है ये कहना चाहते है उसके लिए जो कथा प्रचलित है लोग के अंदर कि शुक्राचार्य किसी राज, राजा कोई थे उस समय उनसे नाराज हो गए थे किसी बात को लेके तो उन्होंने सात दिन तक दंडकारण्य पर पत्थर से वृष्टि की पत्थर की वृष्टि की अब ओले पड़ते हैं तो ही लोग मर जाते हैं वो पत्थर की वृष्टि की तो बचेंगे कैसे वो मर गए तो पत्थर की वृष्टि वैसे तो कोई कर नहीं सकता है। कितने पत्थर फेंकेगा वो कितनी वृष्टि करा सकता है तो ये कहना चाह रहे हैं कि मन की शक्ति अधिक होती है उससे तो ये संभव था लेकिन शरीर से तो संभव नहीं है असंभव है शरीर से अब इसको शून्य करना है, मतलब राक्षसों से शून्य करना है वो कह सकते हो दूसरा लेकिन ये एक अतिशोक्तिपूर्ण कथन है इनके आधार पर फिर कई बार कहा जाता है कि ये तो असंभव बातें लिखी हुई है ठीक है ऐसा ही लगेगा कुछ बातें लेकिन कुछ बात केवल समझाने के लिए कही जाती है अतिशोक्ति होती है उसके अंदर दूसरा उदाहरण दिया समुद्रम अगस्त्यत वापी वेत चित्तबल व्यतिरेक न शारी न कर्मणा ये यहां पर भी जोड़ लेंगे कि चित्त बल के बिना केवल शारीरिक कर्म से पूरे समुद्र को कौन पी सकता था अगस्त्य के समान अगस्त्य ऋषि हुए कोई उनकी भी कथा ऐसे कही जाती है तो उन्होंने भी समुद्र को एक चुल्लू में लेकर के पी लिया था पूरे समुद्र को एक व्यक्ति ने अब समुद्र को कोई व्यक्ति कैसे पी सकता है कोई नहीं पी सकता लेकिन उनके लिए यू कहा जाता है अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को पी लिया था तो जिस अर्थ में ये पी लिया बोलते हैं तो कहते हैं कि ये शरीर से तो कर नहीं सकता कोई व्यक्ति असंभव है इतना पानी आ ही नहीं सकता किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन शारीरिक कर्म के से कौन ऐसा कर सकता है बिना मानसिक बल के अर्थात मानसिक बल से यह सब हो जाता है ऐसा ये कहना चाहते हैं मन की शक्ति बहुत बलिया तयोर मानसम बलि अब ऐसे एक अगस्ते नाम का तारा भी होता है जो शरद ऋतु में आता है वृष्टि वर्षा काल के बाद में जब शरद ऋतु वो अगस्ते तारा उदय उदय हो जाता है कहते हैं उसके बाद में फिर वृष्टि नहीं आती है बारिश नहीं होती है समाप्त हो जाती है एक तरह से जो बादल थे समुद्र बरस रहा था जैसे कि उसने पी लिया वो सारे कथा केवल वैसे ही समझने के लिए तो अतिशोक्तिपूर्ण कथन मानते हुए हम इसको कर सकते हैं कहना यह चाह रहे हैं कि ये जो दो निमित्त हैं दो तरह के निमित्त हैं बाहर के और अंदर के इसमें आंतरिक कर्मों का बल बहुत अधिक होता है बाहर का स्तुति हम कितनी भी कर लें दान कितना कर लें इत्यादि जो भी अभिवादन कर लें जो इन्होंने उदाहरण दिए इसी तरह से दान से जुड़े हुए सारे कर्म आ गए चाहे अन्न का दान हो चाहे औषधि का दान हो चाहे सेवा का दान हो यह हम कितने भी कर रहे हैं और कितने कर पाएंगे हम बहुत थोड़े कर सकते हैं सीमा है हमारी लेकिन मन के स्तर पर जब हम ज्ञान और वैराग्य को ले लेते हैं तो बहुत तेजी से अध्यात्म में बढ़ सकते हैं वो अधिक बलवान है इनसे इसमें समय शक्ति ये सब बहुत अधिक लगते हैं होता थोड़ा सा है। और अंदर ही अंदर जब कर लेते हैं तो बहुत तेजी से और अधिकता से होता है शीघ्रता से होता है और बाहर के जो ये कार्य वो भी तो अंदर की शुद्धि के लिए ही है कर्मा भी बनता है लेकिन संस्कार भी बनते हैं। तो उतना सब करके हम थोड़ा सा संस्कार बना पाए अपना हाँ जो कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए तो अच्छा है कम से कम इस बहाने बाहर के कार्य तो कर लेता है वो न बहुत आपको देखने में मिलेगा साधकों में धार्मिकों में उन्हें लगता है कि हम अंदर का तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अब लेकिन कुछ करें ऐसा उनमें तड़प होती है और ऐसा लगे हमारे को कि मैंने कुछ किया है ये उनके अंदर भावना रहती है अभी भी बैठे हैं कर रहे हैं तो लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर भाई बाह्य क्रियाओं में वो लगते हैं वो यज्ञ आदि करेंगे यज्ञ आदि करवाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है उदाहरण देंगे किसी को प्रवचन देंगे कुछ सिखाएंगे कुछ सेवा करेंगे किसी संस्था की साफ सफाई करेंगे कोई भोजन आदि में सहयोग करेंगे किसी को रास्ता दिखाएंगे ये जो सारी चीजें जब करते हैं ना स्थूल रूप से तो उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है मन में एक संतोष आता है है धार्मिक व्यक्ति और वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं लेकिन यू ही पुस्तकें पढ़ ली और कुछ ध्यान कर लिया तो उसको लगने लगता है ये तो क्या है ये तो कुछ हुआ नहीं पता नहीं लगा को भी पता नहीं लगा स्वयं को भी पता नहीं लगा तो इसमें बाह्य प्रवृत्तियों में वो लगे रहते हैं बोले नहीं जी हमारे को तो इसी से हो इसके बिना हमारे को अच्छा नहीं लगता है। ये सब तो करना ही होता है लेकिन ये है बाह्य चीजें ये चीजें हैं और स्थूल चीजें हैं अंदर का यदि कर सकते हैं तब तो उसका कोई मुकाबला नहीं है लेकिन अगर कोई अंदर का नहीं कर सकता तो ठीक है बाहर की ये चीजें भी की जाती है ये बाहर की भी बहुत अच्छी चीजें हैं और इनके माध्यम से भी तो अंदर ही हम शुद्ध हो रहे हैं अपने आप को अंदर ही तो शुद्ध कर रहे हैं तो मानसिक इसमें ये बलवान होते हैं निमित्त तो दोनों प्रकार के होते हैं लेकिन मानसिक जो होता है वो अधिक बलवान होता है शीघ्रता से हम कर सकते हैं आगे देखिए अब ये जो वासनाओं का प्रसंग चल रहा था संस्कारों का ये संस्कार होते हैं ऐसे उभरते हैं इत्यादि ये संस्कार बनते कैसे हैं किन किन कारणों से बनते हैं वो विषय यहां पर बताया जा रहा है ग्यारहवें सूत्र में सूत्र है हेतु फलाश्रयालबनई संग्रही तत्वात एशाम अभावे तद अभाव चार शब्द यहां पर कहे एक हेतु दूसरा फल तीसरा आश्रय और चौथा आलंबन हेतु फलाश्रयालंबनई हेतु फल आश्रय और आलंबन के द्वारा ंग्रहित्वा संग्रहित होने के कारण से किनके वासनाओं के संग्रहित होने के कारण से ईशां अभावे इनका अभाव होने पर इनका किनका इन चारों का हेतु फल आश्रय और आलंबन इनका अभाव जब हो जाता है तो तदभावा, उन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है इनके होने पर वासनाएं बनती हैं और इनके न होने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है ये सूत्र भी बहुत लिया जाता है प्रवचन आदि की दृष्टि से विवेचना की दृष्टि से कि संस्कार वासनाएं बनती कैसे कैसे हैं तो हेतु फलाश्रया लंबना ही संग्रही तत्वात ऐसा अभावे तद अभाव उसका अभाव हो जाता है अब ये जो चार चीजें बताई हैं उसको एक एक करके खोल रहे हैं व्यास जी की कि हेतु किसे कहते हैं तो कहा हेतु धर्मांत सुखम अधर्मात् दुखम हेतु को तो अभी अंत में बताएंगे लेकिन अभी एक प्रक्रिया इन्होंने कहा देखो धर्मात सुखम <शुकम> धर्म से सुख होता है पुण्य से अधर्मात दुखम अधर्म से दुख होता है अपुण्य से एक बात अब इसके आगे क्या होता है सुखाद राग जब सुख होता है तो राग भी होता है सुखानुषयी राग और दुखा द्वेश दुख होता है तो उससे द्वेश भी होता है अप्रीति होती है उससे फिर तथश्च प्रयत्न और जब राग और द्वेष होता है सुख दुख होता है राग द्वेश होता है तो फिर वहां प्रयत्न भी शुरू हो जाता है जिसमें राग होता है उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है और जिससे द्वेष होता है उसको उससे बचने के लिए या उसको हटाने के लिए प्रयत्न करता है तो ततश्च प्रयत्न अभिप्रयत्न होता है तेन मनसा वाचा कायन वा परिसमान परम अनुग्रहणनातिपहति वन वाणी और शरीर के, के द्वारा क्रियाशील होता हुआ परिस्पंद मान सक्रिय होता हुआ परम अनुग्रहणनाति या तो दूसरों का अनुग्रह करता है और उपहंतीवा अथवा दूसरों को हानि पहुंचाता है उनका नाश करता है करता है, ये होने लगता है तो पहले प्रयत्न देखो यहां पर कहा प्रयत्न के बाद में मन वचन वाणी में परिस्पंदन कर्म कहा है नहीं प्रयत्न एक अलग चीज है तो प्रयत्न जो आत्मा का गुण माना गया है वो आत्मा का कर्म नहीं है प्रयत्न आत्मा का गुण है क्रिया नहीं है वहां पर अगर उस प्रयत्न को आत्मा का कर्म मानेंगे तो आत्मा क्रियाशील होगा वो प्रयत्न को गुण माना गया है क्रिया नहीं मानी गई है इस प्रयत्न के बाद में अब मन वाणी शरीर के अंदर परिस्पंदन होता है क्रिया होती है अब ये क्रिया के रूप में आया है, ये कर्म है अब जब ये हो जाता है तो तथा पुनः धर्मा धर्म हो अब दूसरे का अनुग्रह करता है या दूसरे का उपघात करता है तो धर्म और धर्म फिर बनने लग जाते पुण्यपाप और उससे फिर सुख दुख है सुखर दुख होता है और उसके बाद फिर राग द्वेष हुई थी फिर राग द्वेष हो जाते तो धर्म आधार में सुख दुख राग और तो ये इति प्रवृतम इदम शडरम संसार चक्रम ये छह अरे वाला संसार का चक्र चलता रहता है जैसे पहिया होता है चक्र उसमें अरे होते हैं डंडे होते हैं, इसमें छह अरे छह अरे से वो पूरा चक्का बना हुआ है तो संसार रूपी जो चक्र कर रहा है उसके छह अरे है उसमें पाप और पुण्य है उसमें सुख और दुख है और उसमें राग और द्वेश है ये संसार का चक्र चलता रहता है चलता रहता है इसके बाद वो उसके बाद वो उसके बाद वो, उसके बाद वो बस यही घूमता रहेगा आगे अस्य प्रतिक्षण आवर्तमान से अविद्या नेत्री इस संसार चक्र का कैसा है ये प्रतिक्षण आवर्तमानस्य जो हर समय बदल रहा है प्रवृत्त हो रहा है घूम रहा है चक्का आवृत्ति कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक के बाद एक एक के बाद एक ये जो प्रतीक्षण आवर्तमान है इसकी अविद्या नेत्री है इसको ले जाने वाली नेतृत्व करने वाली अविद्या है अविद्या चला रही है इस संसार चक्र को मूलम सर्वक्लेशान जो कि सब क्लेशों का मूल है अविद्या पीछे भी इस संबंध में बातें आई है इतिष हेतु ये हेतु है वासनाओं के संग्रह में हेतु कौन है अवित्या अवित्या होगी तो वासनाएं बनेगी संस्कार बनेंगे अविद्या युक्त संस्कार जो कि बंधन का कारण है जो कि कर्मफल के लिए निमित्त बनते हैं कर्मफल देने में निमित्त बनते हैं वो वासनाएं है। वो अविद्या से युक्त होंगी और वो बनती रहेंगी उनको हम अच्छे कर्मों की भी कह सकते हैं और बुरे कर्मों की भी कह सकते हैं यानी सकाम कर्मों की कहेंगे अविद्या है तो सकामता रहेगी सकाम कर्म करते रहेगा व्यक्ति वो अविद्या इसका मूल है हेतु है एक बात दूसरा कहा फल तो कहा फलम तू फल क्या है यम आश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादय है जिसको आश्रय करके जिसको लक्ष्य करके धर्मादे यसे धर्मादेह प्रत्युत्पन्नता जिस धर्मादी की प्रत्युत्पन्नता है प्रकतीकरण है जिसको लक्षित करके वो फल कहलाता है न तो अपूर्वोपजन धर्मादि के द्वारा नया कुछ उत्पन्न नहीं किया जाता है जो उत्पन्न है बस उसको उसको उसकी ओर वो निमित्त बन जाता है बस तो फल किसे कहा जिसको आश्रित करके हमारी प्रवृत्ति होती है धर्मादि की वो प्रेरित करते हैं और हम कर्म करते हैं जैसे कि जो कि हमारा लक्ष्य है गोल है वही फल कहलाता है जिस लक्ष्य को ध्यान में रख के हम कर्म कर रहे हैं खाना पीना जो भी कुछ करना है हमें मकान बनाना वो जो लक्ष्य है वही फल है हमारा वो पूर्ण हो जाता है तो भाई हमारी मेहनत का फल मिल गया हमारा घर बन गया मेहनत का फल मिल गया नौकरी लग गई मेहनत का फल मिल गया पैसा आ गया तो जिसको लक्षित करके हम वो कर्म करते हैं धन को मकान को वस्त्र को वो फल कहलाता है तो जब तक हमारे अंदर फल बना हुआ है उसका आश्रय बना हुआ है यानी सांसारिक फल तब तक वासनाएं बनती रहेंगी जब तक अविद्या है वासनाएं बनती रहेंगी और जब तक फल का हमने लक्ष्य में कर रखा है कि वो लक्ष्य बना हुआ है हमारा जीवन का तब तक ये वासनाएं बनती रहेगी और यही चक्कर चलाती रहेगी आगे आश्रय इन वासनाओं का आश्रय क्या है तो का मनस्तु साधिकारम आश्रय वासना इन वासनाओं का आश्रय कौन है मन कौन सा मन जो कि साधिकार है अवसित अवसित अधिकार नहीं साधिकार अधिकार क्या है चित्त का भोग और अपवर्ग जब तक नहीं मिल जाता है आत्मा को वो पूर्ति नहीं हो जाती तब तक चित्त का मन का अधिकार बना हुआ है तो साधिकार चित्त इन वासनाओं का आश्रय है और अवसित अधिकार चित्त हो गया अवसित का तब हुआ जब भोग भी हो गया और अपवर्ग का भी हो गया जीवन मुक्त हो गया अब वो वासनाओं का अधिकार आश्रय नहीं बनेगा तो जब तक हमारे भोग पूरे नहीं होते और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते भोग और अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती तब तक मन साधिकार बना रहेगा और साधिकार मन है तो वासनाएं बनती रहेंगी वासनाएं इसके अंदर संचित होती रहेंगी वासनाओं का आश्रय है तो हेतु फल और आश्रय। आगे न अवसित अवसिताधिकारे मनसी निराश्रया वासना स्थातु उत्साहते अवस्थित अवसिताधिकारे मनसी मन के अधिकार से रहित हो जाने पर अधिकार जिसका समाप्त हो गया उसके होने पर निराश्रय वासना स्थातु न उत्साहते जब बिना आश्रय वाली जो वासनाएं होती हैं वो फिर ठहरने की उनकी इच्छा नहीं करती हम कहीं धर्मशाला में आश्रम में गए और हमको आश्रय मिला कमरा और जो कमरा नहीं रहेगा देखा कि यह तो कमरे से तो निकाल दिया है दिन पूरे हो गए तीन दिन हो गए आपको जाना है सात दिन हो गए अब आपको जाना है तो हम क्या करते हैं वहां से मुंह उठा के दूसरी तरफ चलते हैं वहीं तोड़ न रहते हैं लगा कि यहाँ तो कोई आश्रय ही नहीं है बस स्टैंड पे बैठे भाई यहां कोई ठहरने की उसकी जगह ही नहीं है चलो कोई जगह ढूंढते वहां तो जब उसको वासनाओं को लगता है कि यहाँ तो कोई आश्रय ही नहीं है टिकी नहीं पा रहे हैं हम तो क्योंकि अवस्थिताधिकार हो गया है ये चित्त ये ठहरी नहीं पा रहे हैं हम यहाँ पर उनमें उत्साह नहीं होता है कि हम यहां रुके तैयारी नहीं है ये आश्रय ही नहीं है हमारा हम कैसे रुकेंगे यहां पर पानी नहीं होगा तो मछलियां क्या ठहरेंगी यहां पर चली जाएंगी, दूसरी जगह जाम ये दाना नहीं होगा तो पक्षी कहां से ठहरेंगे तो कुछ उस तरह से आगे आलम मन, आलम मन को कहते हैं यदि अभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनकती तत्व ता तत्म्बनम युखम भूतम वस्तु यान तस्त आलंबनम जिस जो अभिमुखी भूत वस्तु है सामने जो है हमारे अभिमुखी भूत अभिमुख मतलब हमारे मुख के सामने अब जो वस्तु है वो जिस वासना को प्रकट करती है जो वस्तु है उसको देखने से जिस तरह के संस्कार उभरते हैं वो वो वस्तु उस संस्कार की दृष्टि से तस्या तस्याह मतलब तस्या तस्यावासनाया तद अवलंबन वो आलम्बन होता है भोजन को देख करके यदि हमें रुचि हो रही है तो उसका क्या मतलब है ये जो हमारे में रुचि पैदा हो रही है इस संस्कार उभर रहा है इसका आलंबन कौन है वो भोजन है व्यायाम के साधनों को देख के बॉल आदि को देख करके गेंद को देख करके खेलने की इच्छा कर रही है तो ये जो खेलने की इच्छा हुई संस्कार हुआ इसका आलंबन कौन बना वो बना कबड्डी खेलनी है वैसे तो बहुत बचपन में खेली थी कुश्ती लड़नी है लेकिन कबड्डी खेलते कुश्ती करते वो वो बड़ बड़ों बडों को जोश आ जाता है लेकिन उनको युवकों को खेलते कूदते देख करके मन में क्या हो जाता है मैं भी करूँ अब ये क्या हुआ वो जो बच्चे युवक थे खेल कूद रहे थे वो उसकी उस वासना के विचार के उठने में संस्कार के उठने में निमित्त बने आलंबन बने तो ये आलंबन भी इन वासनाओं को लाता है तो आलंबन को भी हटाना होता है यद अभि मुखुबूतम वस्तु याम वासना तस्यास्त तत् आलंबनम तो ये चारों को बता दिया अब कहते हैं एवं इस प्रकार से हेतु फलाश्रयालंबन ही संग्रिता सर्वाह वासना ये जो सारी वासनाएं संग्रहित हुई तो है वो इन चारों के द्वारा हुई है हेतु भी होता है वहां पर फल भी कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है हमारा लक्ष्य आश्रय यानी साधिकार चित्त भी रहता है और आलमन भी रहता है इनके होने पे ये वासनाएं संग्रहित होती चली जाती जब तक ये चारों हैं वासनाएं बनती रहेंगी बनती रहेंगी बनती रहेंगी अब इस क्रम को अगर तोड़ना है तो कुछ न कुछ हटाना पड़ेगा यहां से आलमन के कारण से जो वासनाएं बनती हैं आलम्बन को हटा दिया वाला औलंबनी हटा दिया जिसको देख क्रोध आता है उस व्यक्ति से हटके दूसरी जगह चले गए घर छोड़ दिया घर में बड़ा झगड़ा होता है अशांति है तो घर छोड़कर के आश्रमों में आ गए घर पर तो बैठे बैठाए खाना नहीं मिलता तो माना पड़ता है, है। आश्रमों में आ जाएंगे चलो वहां बैठे बैठा खाना मिल जाएगा बहुत दानदाता मिल जाते हैं कपड़े रंग लिए साधु वेश में आ गए तो भंडारे चलते हैं पुण्यात्माए बहुत है देने वाली तो पूर्ति हो जाती है जिस आलम्बन जिसके कारण हमें समस्या हो रही है उसको हट करके दूसरी तरफ जाना ये भी एक उपाय है स्थूल उपाय है और लक्ष्य को सामने न रखना फल को सामने न रखना उनको सांसारिक वस्तुओं को लक्ष्य न बनाना इससे भी हम वासनाओं से बच जाते हैं संस्कारों से बच जाते हैं। और चित्त अवस्थित अधिकार होगा वो तो सबसे अंत में होगा अविद्या को हमें हटाना होगा अविद्या हटेगी तो फिर ये संस्कार जितनी जितनी अविद्या हटती जाएगी उतने उतने ये संस्कार बंधन वाले संस्कार नहीं बनेंगे समाप्त होते चले जाएंगे और अविद्या पूरी समाप्त हो गई तो चित्त भी अविश्ताधिकार हो जाएगा साधिकार नहीं रहेगा साधिकारता तो तब तक है जब तक अविद्या है अविद्या सबसे मूल है इसमें अविद्या हटा दी तो बाकी सब है अविद्या हटा दी तो चित्त है तो भी कोई हानि नहीं है अविद्या हटा दी और संसार की वस्तुओं को लक्ष्य बना करके हम कर चल भी रहे हैं यानी उपयोग की दृष्टि से तो भी कोई हानि नहीं है अविद्या को हटा दिया तो भले ही आलम्बन सामने है कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और तो शराब पड़ी है तो पड़ी है अविद्या हट गई है शराब के बारे में तो कितनी शराब पड़ी और पीने की इच्छा ही नहीं करेगी उसकी सिगरेट की इच्छा ही नहीं करेगी उसकी मांस की इच्छा ही नहीं करेगी उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है तो अविद्या अगर हट गई तो लेकिन यदि अविद्या है और फिर भी हमें बचना है तो आलम्बन को तो हटाना होगा इसलिए साधक लोग संसार से हट हट के एक तरफ आते चले जाते हैं एकांत स्थान में एकांत कुटिया में फिर उसमें भी फिर एकांत कमरे में उसमें भी अदृश्य मौन आंख भी बंद कर लेंगे कोई दिखे भी नहीं ये सारी प्रक्रिया क्या है आलम्बन से दूरी तो हट रहा है वे आलंबन लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी बोले बाहर जाएंगे तो वृत्तियां उठेंगी कोई नगर में जाएंगे तो वृत्तियां उठेंगी नगर में तरह तरह के लोग हैं अभी आश्रम में तो अलग तरह के लोग हैं थोड़े कुछ तो अंतर करी सकते हैं हालांकि लोग शिकायत करते रहते हैं कि ये कि यहाँ क्या है तो वैसे ही है जैसे संसार में अभी है तो वैसे ही लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर है मान के तो इतना तो मानेंगे वहां जाएंगे तो और वृत्तियां उठेंगी बाहर ऐसे फिर बाहर ही नहीं जाते कई जगह बाहर जाएंगे तो वृत्तियां उठेंगी और बोले आश्रम वालों से भी मिलेंगे जुलेंगे तो भी वृत्तियां उठेंगी उनसे भी मिलना बंद बिल्कुल एकांत एकांत एकांत होता चला जाएगा तो आलंबन को हटा के भी हम बसते हैं लेकिन आलंबन नहीं है और फिर हम अच्छे रह रहे हैं वो बहुत बड़ी सफलता नहीं है एक सीमा तक ही है आलंबन के रहते हुए भी जब हम स्थिर रह लेते हैं वो ज्यादा ऊंची सफलता है बड़ी सफलता है विकार हेतु तो सती विक्रियंते ये न चेतांशी तेव धीरा कुमार संभव का है विकार है तो विकार के कारण के सती होने पर भी जिस आलंबन से हमारे को जिससे क्रोध आता है जिससे काम आता है किससे लोभ आता है जिससे द्वेष आता है उस आलंबन के रहते हुए भी विकार के हेतु के आलंबन हेतु मतलब वहां आलंबन ही है विकार हेतु तो, सती उसके होने पर भी न विक्रियंते विकृत नहीं होते हैं ये शाम चेतांशी ये शाम, चेता, शाम न चेतांशी जिनके चित्त विकृत नहीं होते हैं। ताएव धीरा वो ही धीरे में भी रह लेते हैं ये भी बड़ी बात है वैसे तो कि सब कुछ छोड़ के व्यक्ति एकांत में रह रहा है लेकिन ये अंतिम कसौटी नहीं है हमारी आलंबन में वहां रहते हुए भी अगर जब हम अपने को स्थिर रख रख पाते हैं तो हम खुद धीर वीर तो ऊंची स्थिति है हमारी तो एवं हेतु फलाश्रया लंबन ही एत ही वासना सर्वासना अभावे तत्संश्रयाम अपनी वासना अभाव और इनका जब अभाव हो जाता है तो इनके आश्रित रहने वाली तत्संश्रयानाम अपनी वासना अभाव उन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है इनके अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है वासनाएं कैसे हटती है उसको देख सकते हैं अब इसमें चारों के ऊपर ये ऐसे ऐसे पूरा पूरा लागू नहीं होगा खासतौर से आलंबन के लिए कि अगर आलंबन नहीं है तो जो हमारे अंदर वासनाएं वो भी समाप्त हो जाएंगी ऐसा नहीं कह सकते इन्होंने कहा ना कि एशाम अभावे ऐशाम अभावे तत्संश नाम अपनी वासना अभाव इनका भाव होने पर वासनाओं का भी समाप, समाप्ति हो जाएगी अभाव हो जाएगा तो आलंबन के हटने पे हमारे संस्कार भी हट जाएंगे ऐसा नहीं है यहां इसका तात्पर्य हमें लेना होगा ये भी नहीं मानते हैं ऐसा लेकिन वाक्य रचना से ऐसा लगेगा कि भाई आलंबन हटा दिया है, तो, तो अगर हमारे को इसको जो करना है तो भाई बाह्य आलंबन तो हट गया लेकिन आंतरिक आलंबन तो बना हुआ है अभी मानसिक स्तर पर जो हमारा पूर्व दृष्ट श्रोत अनुभूत विषय है वो मन में है तो एक तरह से वो भी आलंबन बना हुआ है वृत्ति है स्मृति है वो भी आलंबन बना है बाहर का नहीं हमने अंदर से आलंबन बना लिया आपने तो वो आलंबन है तो भी वासनाएं तो बनती रहेंगी अंदर ही अंदर बनती रहेंगी तो या तो वो आलंबन भी नहीं हो तो ठीक है तब घट जाएगा लेकिन अगर केवल हम बाहर के आलंबन की बात करते हैं तो इसको इतने अर्थ में लेना चाहिए कि जब बाहर के आलंबन नहीं होंगे तो उस तरह के उस आलंबन के कारण से जो संस्कार बन रहे थे वासनाएं बन रही थी वो नहीं बनेंगे उनका अभाव होगा मतलब वो नई नहीं बनेंगी पुरानी है उनका भाव नहीं होने वाला है इससे वो तो रहेगी फल अगर नहीं है लक्ष्य भौतिक लक्ष्य नहीं है और फिर हम संसार में जी रहे हैं तो भी वासना ही नहीं बनेंगे नहीं, नहीं बनेंगी सकाम नहीं बनेंगे निष्काम बनेंगे वो तो कोई बाधा नहीं है उससे तो हाँ। साधिकार चित्त नहीं है अवसिताधिकार हो गया है तब तो वो संस्कार सारे नष्ट हो ही जाएंगे वहां घट जाएगी ये बात और अविद्या हेतु जो कहा गया अविद्या अगर नहीं है अविद्या अगर हमने समाप्त कर दी है तो जितने भी वासनाएं थी संस्कार थे अविद्या वाले वो सारे समाप्त हो जाएंगे उससे शुद्ध हो गए उसके अभाव होने पर ये भी अभाव हो जाएगा तो इन चारों के अभाव होने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है उसको अलग अलग संदर्भों में समझ के देखना चाहिए आलंबन पर तो कम से कम इसे नहीं लगाना चाहिए आलंबन के लिए इन्होंने कहा तो आलंबन का कितना महत्व है भी हम कम से कम आलंबन से बच जाए एक भी बहुत बड़ी बात होती है यद्यपि हम इसी बात को कहते हैं कि भी आलंबन होते हुए भी हम बचे रहे ठीक है लेकिन जब हम बच नहीं सकते हैं वहां तो कम से कम आलंबन को हटा देना यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है नहीं तो फंस जाएंगे वो कम से कम इतना तो कर ले हम आलंबन को तो हटाएं आलंबन से तो हटें कम से कम पंचतंत्र में एक कथा आती है एक शतबुद्धि मछली का नाम एक सहस्र शतबुद्धि मतलब उसकी बुद्धि सौ गुना थी सौ गुना कैसे कि जब मछुआरा पकड़ने आता था तो उसके पास उसको सौ उपाय पता थे मछुआरे से बचने के सौ उपाय पता थे उसको तरीके ट्रिक जानती थी वो और एक, एक हजार जानती थी एक हजार तरीके आते थे उसको उसको कहा सहस्र बुद्धि शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि वो एक तालाब में रहते थे दोनों और एक मेंढक भी रहता था वहां पर वो एक बुद्धि था मेंढक एक बुद्धि था और वो दोनों मछलियां शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि थी आराम से रहते थे खेलते कूदते थे कोई चिंता नहीं थी एक दिन एक मछुआरा पास में से गुजरा बातचीत करते हुए किसी दूसरे तालाब से मछलियां वछलियां पकड़ के आ रहे थे पास से गुजर रहे थे तो बात करते जा रहे थे यहां तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और बड़े मेढक हैं अच्छे से अच्छा पानी है तो कल यहीं पर ही आएंगे चले गए मछलियों ने और इन्होंने सुन लिया और सोचा कि अब तो कुछ करना चाहिए ये तो मृत्यु की बात हो जाएगी तो उनमें से शतुबुद्धि बोली नहीं कोई चिंता की बात नहीं है मेरे को सौ तरीके आते हैं मछुआरे से बचने के उसके कांटे से बचने के कुछ ने चिंता की कि नहीं यहां से जाना चाहिए बोले नहीं जाना चाहिए यही रहना चाहिए हम डरपोक तोड़ना है डरपोक थोड़ना है हम विवेकी है हम जानते हैं और पुरखों की जमीन थोड़ा ना छोड़ी जाती है पुरखों का कह रही है हमारा पैतृक भूमि है इसको थोड़ा ना छोड़ना है और डरपोक थोड़ना है तो यहीं रहेंगे सामना करेंगे समस्या का और शतुद्धि है हम बुद्धि भी बोली मेरे को एक हजार आती है तो मैं डक बोला मेरी तो एक ही बुद्धि है एक बुद्धि क्या है इस तालाब को छोड़ करके दूसरे तालाब में चले जाना एक ही बुद्धि है वो अपने परिवार के साथ में उस तालाब को छोड़ के बगल में चला गया इसने क्या किया आलम्बन से दूर हो गया वो बाकी जो दो थे बुद्धि तो बहुत थी कि भई मैं चलो ये कर लूंगा मेरे को ये उपाय पता है मेरे को ये उपाय पता है आलम्बन से नहीं हटे तो मछुआरे आए वो शत बुद्धि सौ चाले चल करके और पस्तो गई अब क्या करे तो पकड़ी गई और सहस्र बुद्धि थी वो भी हजार चाले चल के उलट पलट करके फिर पकड़ी गई और शाम को वो मछुआरा लेकर के चला तो चला तो वो दूसरा तालाब भी आया जहां पर वो मेढक अपने परिवार के साथ में था तो मेंढक के मुंह से उन्होंने श्लोक कहलाया हैत बुद्धि शिस्थो यम ये जो शतबुद्धि है ये देखो मछुआरे के सिर के ऊपर है शत शिरस्थोयम और लंब ते चाह सहस्त्री जो हजार बुद्धि वाली है ये पीछे लटकी हुई है उसने फंसा करके पीछे लटका लेते हैं जैसे जाते समय बाहर को शत बुद्धि शिस्थो एम और एक बुद्धि रहा हम भद्रे अपनी पत्नी को कह रहा है हे भद्रे भद्रा कल्याणकारी वाली हे भद्रे एक बुद्धि रहा क्रीड़ा मी पिमले जले स्वच्छ जल के अंदर में क्रीडा कर रहा हूं आलंबन से दूर होना ये इतना महत्व रखता है यदि भी प्रारंभिक है हम कितना भी कहें कि विकार हेतो सती विक्रियंत ये शाम न चेतान सीता ए वधीरा बोले फायर ब्रिगेड वाला तो वो अच्छा है जो आग के अंदर भी अपने को नहीं जलने दे ठीक है अभी उसके साधन नहीं है और आग में घुस गए गया नहीं मैं तो पक्का रक्षक होऊंगा अपने साधन तो है नहीं आप तो जलोगे पर इससे क्या फायदा साधन करके जाओ तब तो ठीक है लेकिन जब तक साधन नहीं है तब तक तो उससे दूर रहना ये एक सबसे बड़ा साधन है और बहुत बड़ा साधन है नहीं तो उन आलंबनों के बीच में रहते हुए संसार में और इसी तरह के लोगों के बीच में रहते हुए हम जाने अनजाने बहुत सारे संस्कार वासनाएं बनाते रहते हैं जो कि हमारे लिए घातक होती रहती है तो आलंबन से हटना भी एक बहुत बड़ी बात है भी अंतिम नहीं है अंतिम तो अंतर का शोधन ही है अवित्याही है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं सभी को साधार अभिवादन ऑप्शन